प्रसंग समाधि की प्राप्ति का था असंप्रज्ञात समाधि के दो वर्ग बताएं एक भव प्रत्यय उपाय प्रत्यय जो उपाय प्रत्यय से असंप्रज्ञात की प्राप्ति होती है वो शीघ्र कैसे हो उपाय प्रत्यय के संदर्भ में है यह बात भव प्रत्यय के संदर्भ में इसको नहीं जोड़ते हैं क्योंकि जैसी भूमिका अवतरणी का दी गई है तो उपायों की भिन्नता के आधार पर समाधि की असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति में शीघ्रता या विलंब हो सकता है उस चीज को बताया जा रहा है तो जो उपाय हैं वो तीन तरह से हो सकते हैं वो मृदु उपाय हो सकते हैं कम मात्रा वाले मध्यम हो सकते हैं और अधिमात्र हो सकते हैं अब इन तीन में भी जिसका संवेद तीव्र होता है इच्छा बहुत तीव्र होती है संवेद का मतलब एक तो भावनात्मक संवेग होता है तीव्रता की जल्दी से जल्दी ये मुझे प्राप्त हो एक तो ये है और दूसरा जो उपाय हैं, उनके अनुष्ठान में शीघ्रता वेग होना उसमें संवेद कैसे जल्दी से जल्दी करूं इसको भी और जल्दी करना है ये भी उपाय जल्दी करना है ये भी शीघ्रता से करना है एक मन में शीघ्रता का भाव होता है हमारे कि मैं जल्दी से इस काम को निपटा लू जैसे संसार के कार्यों में हम देखते हैं ऐसा ही होता है एक तीव्र संवेग होता है तो बहुत जल्दी करता है बाकी सब काम छोड़ के उसी में ही लगा रहता है प्रमुखता से करता है गति भी तीव्र होती है प्रयत्न भी अधिक हो जाता है ये सब देखा जाता है संवेद तीव्र होता है तो इच्छा तीव्र होती है यूं कह लीजिए या जो उपाय है उसमें अनुष्ठान में तीव्रता होती है शीघ्रता होती है तो जिनका संवेग तीव्र होता है उनको अपेक्षाकृत शीघ्र समाधि की प्राप्ति होती है वो आसन्न है निकट है उनके और उनके दूर होती है तो जो अधिमात्र उपाय है उनमें भी जो तीव्र संवेग है उनकी समाधि की प्राप्ति आसन्न होती है ये यहां पर कहा गया यहां अधिमात्र उपाय के लिए तीव्र संवेग कहा गया अब इसी के आधार पर भाष्यकार परिकल्पना करते हैं कि उसमें उन्होंने मृदु उपाय भी ले लिया मध्य उपाय भी लिया और तीव्र उपाय अधिमात्र उपाय भी ले लिया अब संवेग तीव्र लिया है तो संवेद के भी फिर तीन भेद हो जाएंगे मृदु संवेद मध्य संवेद और तीव्र संवेद तीव्रता जो है ये सापेक्ष कथन है किसी से तीव्र है कोई इससे कम है तो स्वभाव तय एक तीन तरह से हम वर्गीकरण कर लेते हैं ऐसे करके ये नौ प्रकार के योगी इन्होंने बताए कि योगी मृदु मध्या मात्रो पाया नव भवंती नव को हम यहां से जोड़ लेंगे कि नौ होते हैं वो नौ तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं तो यहां तक का हमारा हुआ था इसमें पीछे के पाठ में से किन्हीं को पूछना हो तो पूछ सकते हैं पूछ ये जो विधेय और प्रकृति वाले लय वाला विषय है ये काफी मत वाला विषय है अस्पष्ट विषय है इसमें प्रत्यक्ष तो कोई अनुभव है नहीं और व्याख्याकारों ने भी अलग अलग व्याख्याएं की हैं इसमें तो सामान्य रूप से जो व्याख्या की जाती है वो ये और अंत साक्ष्य से भी हमारे को सिद्ध होता है कि अपर वैराग्य के समय इसको आनुश्रविक विषयों में रखा गया ठीक है और अनुश्रविक अनुश्रविक तो में जैसे स्वर्ग को रखा है अब स्वर्ग शब्द का प्रयोग हम अनुश्रविक इसमें कि इस जन्म के बाद में होगा मृत्यु के बाद में होगा उस तरह से हम लेते हैं यहां दिखाई नहीं देता वैसे स्वर्ग की व्याख्या में यहां भी जो हमें सुख मिलता है सुख विशेष मिलता है उसको भी स्वर्ग कहते हैं और मृत्यु के बाद में भी जिनको मिलता है वो एक स्वर्ग की एक स्थिति है कि अभी जैसा भी है जीवन मृत्यु के बाद में बहुत कुछ अच्छा मिलता है वो भी शरीर धारण करके ही होता है ये उसकी दूसरी व्याख्या ठीक है।, है उसको मतलब ये तीन तरह से हो गया एक तो ये कि मृत्यु के बाद में कोई ऐसी अवस्था है जहां ये शरीर नहीं होता है वो स्वर्ग की अलग ही स्थिति है ये ऐसा शरीर का जन्म मरण नहीं होता ये देवताओं के शरीर होते हैं कुछ अलग तरह के होते हैं वो एक बिल्कुल अलग मान करके एक तो वो व्याख्या है ठीक है उसको भी मन में रख सकते हैं दूसरा है कि इसी जन्म में जैसे शरीरधारी हैं उसमें सुख विशेष साधनों की विशेष शरीर स्वस्थ है सुंदर है व्यक्ति अच्छे हैं साधन सारे उप, उपलब्ध हैं वो भी उत्कृष्टता से हैं ये सुख विशेष ज्ञान भी अच्छा है समझ अच्छी है सामंजस्य अच्छा है तो ये सुख विशेष हो जाते है। इसको इस जन्म में भी ले लेते हैं और यदि इस जन्म के बाद में भी लेते हैं वहां भी दूसरा भाग कर सकते हैं कि इस जन्म के बाद में जो अब शरीर होगा शरीर की प्राप्ति होगी वो बहुत अच्छा होगा होगा ऐसा ही लेकिन इस पृथ्वी पर नहीं किसी दूसरी पृथ्वी पर होगा यहां से कुछ और अच्छा हो सकता है सब चीजें तो उसको भी कह सकते हैं लेकिन होगा वैसे ही शरीर धारण करके सुख विशेष है कर्माशय का फल है तो उसके लिए भोग लेते हैं तो जाति और आयु की भी आवश्यकता है यानी शरीर भी चाहिए वहां पर तो स्वर्ग भी जो है कर्म फलों का कर्मफल ही है एक तरह से सुख भोग तो शरीर तो धारण होगा ही कुछ भिन्न तरह का हो सकता है तो जैसे से स्वर्ग के विषय में हम ये तीन बातें सोचते हैं ऐसे ही इस आनुश्रविक विषय विदेह और प्रकृति लय के लिए भी सोच सकते हैं एक अधिकांश व्याख्याकारों की मान्यता ये है कि इस शरीर के बाद में यानी मृत्यु के बाद में ये विधेय और प्रकृति लय की स्थिति आती है जैसे स्वर्ग के लिए वो बोलते थे और उसमें ये शरीर नहीं रहता है ये जो स्थूल शरीर है हमारा पांच भौतिक ये नहीं रहता है सूक्ष्म रूप में रहते हैं कोई सूक्ष्म शरीर के साथ बताते हैं कोई केवल चित्त के साथ बताते हैं इस तरह से अथवा सूक्ष्म शरीर भी छूट जाता है केवल कारण शरीर रहता है मूल प्रकृति में वो लीन रहते हैं प्रकृति से संबद्ध रहते हैं केवल इस तरह की व्याख्या की जाती है तो उस दृष्टि से जब इसका उत्तर दें जो आप प्रकृति लय का पूछ रहे थे तो जब उसका स्थूल शरीर छूट गया सूक्ष्म शरीर भी छूट गया अब प्रकृति में वो लीन है प्रकृति से संबद्ध है सत्वरस्तम मूल प्रकृति यानी सत्वर स्तम अब उसकी व्याख्या हम कुछ नहीं कर सकते वो क्या है स्थिति है अब ये शरीर नहीं है तो इस शरीर से संबंधित भूख प्यास सोना गंदगी ये सब तो नहीं रहेंगे उसकी अब हमारे बहुत सारे कष्ट बाधाएं इन्हीं से संबंधित है इनके लिए हमें बहुत प्रयत्न करना होता है उसके वो नहीं रहते हैं वो कैवल्य की प्राप्ति जैसा अनुभव करते हैं चित्त है तो निरुद्ध है वो वो आनंद की अनुभूति करते हैं कुछ ठीक है सुख विशेष तो है वो के विषय भी जो है उससे वित है तो वो कुछ सुख विशेष तो है विधेय और प्रकृति लय वाला भी जैसे स्वर्ग में है इनमें भी सुख विशेष तो है लेकिन वो कैसा है उसके लिए सीधे सीधे कुछ एक मत है नहीं कुछ स्पष्ट बताया नहीं जा सकता लेकिन एक मान्यता यह है दूसरा जैसे हम स्वर्ग के लिए देखते हैं कि हम स्वर्गों को यहां भी देख लेते हैं सुख विशेष को ऐसे ही यहां पर इसी शरीर के रहते रहते हम विदेह और प्रकृति लय की स्थिति ज्ञानपूर्वक कुछ विशेष स्थितियां हैं उसको समझ सकते हैं यहां नहीं है तो मृत्यु के बाद में हमें मृत्यु के बाद ही देखना है तो मृत्यु के बाद में जो शरीर की प्राप्ति होगी वहां पर हो सकती है कोई पिछला जन्म समाप्त करके फिर मनुष्य शरीर में आया है और उसको विधेयक प्रकृति ले की स्थिति प्राप्त है तो जैसे यहां रह रहा है वो रह, वो भी रह रहा उसको भी स्थिति प्राप्त है हमारी दृष्टि से तो ये शरीर है लेकिन वो पिछले शरीर को छोड़ के आकर के उसको मिली हुई है तो शरीर अवस्था में भी जैसे हम स्वर्ग के लिए करते हैं ऐसे इसकी भी एक परिकल्पना एक मान्यता वो भी चलती है और यहां समझ की दृष्टि से जो मैंने आपको बताया था कि प्रकृति में लीन हो गया है एक तो है आत्मा प्रकृति में लीन हो गई है उससे संबद्ध हो गई है एक ही अर्थ है एक है ज्ञान की दृष्टि से वो प्रकृति में लीन हो गया ज्ञान के स्तर पर वैसे आत्मा स्वतंत्र अस्तित्व वाली है सत्वर स्तंभ भी अलग स्वतंत्र अस्तित्व वाले हैं उसमें लीन होने का मतलब वो घुल मिल जाना वैसा तो है नहीं कि वो दो द्रव्य आपस में घुल मिल गए इस तरह से तो होगा नहीं ये तो शुद्ध है आत्मा उस तरह से बिल्कुल पृथकत्व है उसका तो वो ज्ञान की दृष्टि से लीनता हो सकती है या उसका आश्रय लिया हुआ है उस पर आधारित है इतने अर्थ में लीन ले सकते हैं अभी तो यही समझ में आता है इनमें से कोई चीज स्थिति हो सकती है या कोई नई भी हो सकती है और किसी कुछ ओ में जो के बारे स्व संस्कार सेवल संस्कार इसका मेरे को अधिक झुकाव है वासना रूप संस्कार पे धर्माधर्म नहीं वासना रूप संस्कार और नीचे जो लिखा है स्वसंस्कार विपाकम तथा जातीय कम अतिवाहयती ये स्वसंस्कार विपाक है क्योंकि विपाक शब्द यहां पर आ गया है तो एक लिंग बन गया संकेतक हो गया ये धर्माधर्म रूप संस्कार है तो उपयोग दोनों का हो रहा है उनका मूल कारण तो है वासना रूप संस्कार ऐसे संस्कार हैं जिससे कि वो उन स्थितियों में पहुंच रहा है लेकिन वहां जो सुख भोग रहा है उसके लिए कर्माशय भी काम दे रहा है उस कर्माशय का भोग कर रहे हैं वो जब तक वो भोग है वो चलता रहेगा तो एक विशेष संस्कार की स्थिति ज्ञान की स्थिति और साथ में कर्माशय इसका मिला रूप वहां पर होगा तो पहले वाले में तो मेरे को वासनारूप संस्कार अधिक संगत लगता है और स्वसंस्कार विपाक में तो धर्माधर्म रूप संस्कार उसमें भी पुण्य ही लिया जाएगा ये तो क्योंकि सुख की बात है लेकिन कर्माशय वाला जो है वो समझ में आता है तो जी उसमें जैसे कोई भी कर्म फल लग देने लगता है जैसे पर कह रहे थे, तो, तो, में लगता है तो जैसे एक दिन दूसरे ऐसा होता है जैसे हाँ इसके लिए यहां तो स्पष्ट नहीं है आगे दूसरे पाठ के अंदर कर्म और कर्माशय से संबंधित बातें आएंगी तो वहां कुछ तरह का इस विषय को चलाया गया है तो ऐसा नहीं है कि एक कर्म एक ही बस थोड़ी देर दिया और समाप्त हो गया देर तक भी दे सकते हैं और थोड़ी देर भी दे सकते हैं यह कर्म के स्वरूप पर निर्भर करता है छोटा सा फल हो गया किसी का लंबा हो गया हमारा एक प्रसंग भी उठाया कि एक एक कर्म अलग अलग फल देता है या मिल करके देते हैं अब हमें जाति मिलती है यानी जैसे मनुष्य शरीर मिला या पशु शरीर मिला वो शरीर तो लंबे समय तक चलता है किसी का एक दिन चलता है तो किसी का सौ साल भी चलता है या हजारों साल भी हो सकता है वृक्ष आदि का तो ये लंबे समय भी चलता है और उसमें कोई एक ही नहीं सब मिलकर के अनेक कर्म मिलकर के जिसको हम प्रारब्ध बोलते हैं कर्माशय से संचित में से निकाल के जो प्रारब्ध है प्रारब्ध अनेक कर्मों का संयोग है और वो ईश्वरीय व्यवस्था जानता है उस सब का मिला जुला रूप हमारे को जाति और आयु के रूप में प्राप्त हो गया और भोग भी उसके अनुसार कुछ मिल गए अब पुरुषार्थ के अनुसार हम आयु को घटा बढ़ा भी देते हैं और भोगों को भी कम ज्यादा कर लेते हैं यह होता है इसके साथ साथ वहां भाषवाश्य में यह भी आया है कि कर्म जो अनियत विपा की होते हैं विपाक निश्च, निश्चित नहीं होता है जो प्रारब्ध है उसका तो निश्चित हो गया कि इस जन्म में मिलेगा अगले जन्म में लेकिन कुछ कर्म जो संचित हैं उसमें से आके भी बीच बीच में फल देते रहते हैं उनको अनियत विपाकी कहते हैं अदृष्ट जन्म वेदनी अनियत विपाकी। तो उसमें है कि वो बीच बीच में आके भी फल देते रहते हैं छोटा छोटा भी या बड़ा भी दे सकते हैं उन कुछ के लिए कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा फल देने के लिए आया और बस भोग भोग करके समाप्त हो गया लेकिन बहुत सारे जो ये हैं एक तो ये मिल करके देते हैं इसलिए एक एक कर्म के लिए अलग अलग फल वाली तो बात वहां घटती नहीं है और मिलके देते हैं और जो फल मिल रहा है वो लंबे लंबे चल रहे हैं इसलिए एकदम बहुत स्पष्ट इस तो इसमें वर्णन नहीं मिलता है गे? लेकिन जैसा है वो कुछ रखा आपके सामने और आगे ये जब प्रसंग चलेगा वहां पर लंबा भाष्य है वहां और कुछ स्पष्टता और हो सकेंगे यहाँ तो किसकी श्रद्धा की हाँ जी श्रद्धा की प्रशंसा क्या बिना श्रद्धा के योग योगी का योग नहीं हो पाएगा अगर श्रद्धा नहीं होगी तो उसकी रक्षा नहीं होगी वो डिग जाएगा उस रास्ते से श्रद्धा मतलब तो थोड़ी ठीक श्रद्धा अच्छी श्रद्धा क्या है अभी यूं ही किसी ने अचानक कुछ सुना कहीं किसी माहौल में गया योगियों के बीच में गया साधकों के बीच में गया और थोड़े से वैसे ही तात्कालिक हो गई कि मेरे को भी ऐसा चलना चाहिए जैसे एक तात्कालिक आकर्षण होता है बच्चों को कोई जो खेल खेलने गए जो खिलाड़ी दिखाई दिया जो खेल चल रहे हैं अभी विश्व में अधिक दूरदर्शन पे आते हैं उसके प्रति ज्यादा उत्सुकता हो जाती है वो उस खेल को अधिक खेलने लगते हैं ये एक तात्कालिक प्रतिक्रिया के रूप में उत्सुकता के रूप में हो जाता है तो ऐसा जिसने इसको प्रारंभ किया भी है लेकिन अभी श्रद्धा नहीं बनी है वो छोड़ देगा और आपको इसके सैकड़ों हजारों उदाहरण मिल जाएंगे आसपास में भी कितने लोग योगा अभ्यास करते हैं प्रारंभ करते हैं उस भावना को लेकर चलते हैं फिर कितना कर पाते हैं छोड़ बैठते हैं हट जाते हैं मन में थोड़ी बनी रहती है लेकिन नहीं चल पाते उसमें कारण श्रद्धा का अभाव या न्यूनता डिग जाएगा वो इसलिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है इसके लिए माता के समान का है वो कल्याण करती है और श्रद्धा तो पैदा करनी चाहिए कितने लोग होते हैं जो चलते भी रहते हैं फिर भी लेकिन बाद में वर्षों बाद भी कहते हैं कि हमारी श्रद्धा नहीं हो पा रही है इसमें चलते रहे हैं? लगा लिया वचन दे दिया उसलिए लोग देख रहे हैं क्या कहेंगे बोल दिया पहले तो इसलिए चलते रहते हैं लेकिन बोले श्रद्धा ही नहीं हो रही है हमारी ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं होती जबकि ईश्वर के बारे में बोलते रहते हैं करते रहते हैं उपासना भी करते हैं लेकिन अंदर से कमीर बनी रहती है पूरा विश्वास नहीं होता नहीं वास्तविकता ऐसा होता रहता है तो वो अधिक नहीं चल सकते और उनको लंबा समय भी बहुत लगेगा चल नहीं पाते हैं हट जाते हैं और चलते चलते भी वो अंदर से तो ढीले पड़ जाते हैं बिल्कुल फिर कभी श्रद्धा बढ़ती है तो फिर चल पड़ते हैं ये भी होता है तो श्रद्धा तो आवश्यक है बोलिए करता है चित्त साथ में रहता है उसके पर परंतु समाधि का जो व्याख्या उसमें तो चित्त का निरोध को असंथ समाधि ठीक है वृत्ति का निरोध होगा वृत्ति का निरोध होगा चित्त का निरोध मतलब चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा संस्कार शेष तो है ही इसमें संस्कारों का तो उपयोग करेगा ही वो व्यक्ति का निरोध है संस्कारों का नहीं है बोलो हाँ ये विषय बहुत स्पष्ट नहीं है जैसा मैंने पहले भी आपके सामने रखा लेकिन उन संस्कारों के आधार पर उन संस्कारों के आधार पर एक स्थिति बन जाती है चित्तवृत्ति निरोध हो जाता है ज्ञान का संस्कारों का एक स्तर होता है जैसे हम समझने के लिए लौकिक उदाहरण दे रहा हूं मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं कि वहां भी ऐसा ही होता है यहां तो मैं उदाहरण दूंगा तो वो तो कुछ वृत्ति का ही दूंगा तो वहां वृत्ति रही स्थिति कि कई बार संस्कार ऐसे उभरते हैं संस्कार तो होते हैं अच्छे बुरे दोनों तरह के तो जैसे व्यग्रता का उदाहरण हो जाता है मिल जाता है हमारे को व्यक्ति व्यग्र हो जाता है संस्कार अचानक होते हैं अति उग्र हो जाता है क्रोधित हो जाता है और दोषों से ग्रस्त होता है ऐसे कभी कभी यह नहीं हो जाता संस्कार उभरते हैं तो व्यक्ति एकदम से शांत हो जाता है स्थिति में चला जाता है बहुत अच्छा व्यवहार करने लगता है एकदम से हो जाता है उसने कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया है वहां पर वैसे तो ही किसी दिन ऐसा भाव बन जाता है हम अपना अपना भी देख सकते हैं अलग अलग तरह के भाव बन जाते हैं उस संस्कारों के कारण से होते हैं तो ऐसे ही इनके कुछ विशेष संस्कार हैं उन संस्कारों से वृत्ति निरोध की स्थिति बन जाती है कभी कभी कोई घटना विशेष हो गई कोई ज्ञान हो गया संस्कार उभर गया तो जैसे कि कुछ भी विचारने को मन नहीं कर रहा है कुछ भी नहीं ना पढ़ने का न विचारने का बस अंतर्मुखी होकर के बैठा है आदमी अंदर की स्थिति में कुछ इच्छा नहीं कर रही उसको ऐसे अभी लेकिन इसमें तो कुछ ना कुछ वृत्ति है पर वहां वृत्ति ही निरोध हो जाती है बिल्कुल ऐसा हमारे को मानना होगा इसमें वो वृत्ति मात्र से ही हो जाता है कुछ नहीं बस बस वो आनंद की अनुभूति कर रहा है और कुछ नहीं किसी के बारे में नहीं सोच रहे न अपने शरीर के बारे में न घर परिवार के बारे में न राष्ट्र के बारे में न धर्म के बारे में न प्रचार के बारे में न, न किसी गौरक्षा के बारे में कुछ नहीं सब विषय घर परिवार है दिन है रात है कुछ भी नहीं सोच रहा है वो कुछ नहीं बस अंदर आनंद की स्थिति में चला जाता है कुछ भी विचार नहीं तो वो वृत्ति निरोध जैसी कोई स्थिति बनती है चित्त तो है इसके साथ में विधेयक के साथ में लेकिन निरुद्ध निरुद्धावस्था तो हमें माननी होगी नहीं तो ये असम प्रजात के अंतर्गत क्यों लिया जाता है तो चित्त की वृत्ति तो रुक रही है और साथ में कह रहे हैं संस्कार का भी उपयोग हो रहा है ठीक है और कर्मफल का भोग हो रहा है उसको यानी सुख की अनुभूति तो वो कर रहा है आत्मा लेकिन वो वृत्ति के रूप में नहीं आई चित्त में वृत्ति उठाते हुए भी हम सुख दुख का भोग करते हैं संसार के विषयों के जैसे जैसे संपर्क में आते हैं तो सुख दुख होता है अब इसमें चित्त में वृत्ति होते हुए हम सुख दुख को अनुभव कर रहे हैं अब एक स्थिति ऐसी देख लो कि उसमें चित्त तो निरुद्ध हो चुका है वृत्ति नहीं है क्योंकि बाहर के किसी विषय के कारण से सुखी दुखी नहीं हो रहा है वो बाहर से कोई सूचना आ रही है संकेत आ रहा है तो चित्त के अंदर वृत्ति उठ रही है ऐसा कुछ प्रक्रिया हो नहीं रही है अभी ये ये सब इस सब सबसे रहित है वो बाहर का कोई विषय नहीं है चित्त निरोध हो गया लेकिन उसको सुख मिल रहा है वहां पर आनंद मिल रहा है उसको लेकिन उसका यही विशेषता है कि उसने ऐसे संस्कार रख रखे हैं ऐसी स्थिति को पाया है कि वो चित्त को निरोध कर दिया है उसने वो स्थितियां अपवाद रूप में है ये कुछ मेरा प्राप्त जी अभाव प्राप्त जी। तो इसमें अभाव प्राप्त, प्राप्त मतलब कोई विषय नहीं रहता निर्वस्तुक रहता है शून्य रहता है वो वस्तु यानी चित्त अभाव को प्राप्त हो गया है यानी चित्त का अस्तित्व समाप्त हो गया ये नहीं कह रहे चित्त में कोई विषय नहीं रहेगा चित्त का बाह्य विषय जो आलंबन आदि बनते हैं इंद्रियों के माध्यम से वो नहीं रहेगा यहां पर उसी को ये जो इन्होंने कहा अभाव प्राप्त है इसको निरालंबन कहा इसको निर्वस्तुक कहा इसको अर्थशून्य कहा ये जो सारे इसी को ही खोलने वाले शब्द है इस रूप में वो अभाव प्राप्त है चित्त तो अपने आप में अभाव को प्राप्त हो रहा है द्रव्य घटक अंतःकरण उपकरण वो अभिप्राय नहीं है, तो जो ये कहा है का नहीं संस्कार के तो शेष रहते, तो रहते हैं और उसमें नए संस्कार भी पढ़ रहे होते हैं नए संस्कार है इसका जो मैंने कल भी उत्तर दिया था एक तो वृत्ति के रूप में तो समाप्त हो गए लेकिन संस्कार के स्तर पर गतिविधियां हैं अभी संस्कार तो हैं वहां पर और निरोध समाधि का असंप्रजात समाधि का भी एक संस्कार पड़ता है अब ये संस्कार बिना वृत्ति के होते नहीं है हम एक तरफ ये मानते हैं दूसरी तरफ वृत्ति निरोध भी कह रहे हैं तो कोई दूसरी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संस्कार तो पढ़ रहे हैं वहां पर तो कुछ तो चल रहा है ना उसमें तो अभाव प्राप्त और चित्त के परिदृष्ट और अपरिदृष्ट दो तरह के धर्म होते हैं तो वृत्ति है परिदृष्ट धर्म वो निरुद्ध हो गया है लेकिन जो अपरिदृष्ट धर्म है वो तो चल रहे हैं जीवन आदि है संस्कार है उससे संबंधित चीजें चल रही है चूंकि अधिकांश हमारा वृत्ति के रूप में होता है और हमें वही प्रकट होता है और वो समाप्त हो गया तो हम कैसे कहते हैं कि अभाव प्राप्त लेकिन अंदर तो चीजें चल रही है हम किसी व्यक्ति को कहें कि ये तो बस मरे हुए के समान है मरा नहीं है कुछ तो चीजें चल रही हैं, लेकिन जीवित की जो लक्षण होते हैं वो वहां दिखाई नहीं दे रहे हैं वो ही मुख्य होते हैं तो इसलिए कह रहे हैं मरा हुआ सा बाहर की गतिविधियां नहीं हो रही हैं इसलिए यहाँ पर ऐसा कर नहीं ये स्वसंस्कार मात्र का उपयोग है ये निरोध के संस्कार नहीं है ये भिन्न अन्य संस्कार मान्य होंगे जिन संस्कारों के कारण से उसको ये निरोध अवस्था प्राप्त हुई है अब निरोध अवस्था आ गई इसके जो संस्कार पड़ेंगे वो एक अलग बात है लेकिन ये जो स्थिति बनी है वो अन्य संस्कारों के कारण से बनी है और वो संस्कार निरोध अवस्था से पहले के हैं इतना हमें मानना ही होगा नहीं तो उसमें फिर दोष आ जाएगा अगर ये निरोधावस्था के संस्कार ही है तो वो फिर अब निरोधावस्था का कारण नहीं माना जाएगा तब मानेंगे पहले निरोधावस्था आई असंप्रज्ञात समाधि लगी फिर जो संस्कार बने तो शुरुआत कैसे हो गई स्वसंस्कार उपयोग है तो वो तो पहले से ही हमारे को मानने होते हैं दूसरे संस्कार हैं, उनका वो उपयोग करता है यह निरुद्धावस्था के संस्कार नहीं है उसके अतिरिक्त विवेक आदि के ज्ञान के जो भी है वो कुछ ऐसी स्थितियां बनी उसको कुछ जैसा भी वैराग्य घटा किसी भी कारण से तो वो एकदम निरुत अवस्था में चला गया तो उसको इस नहीं है, तो चला, में ये ये कुछ यहां कहा नहीं जा रहे हैं आप कहने लोगों के पहले भी असंप्रज्ञात रही होगी असंप्रजात रही होगी ये कुछ नहीं वो रहा नहीं रहा कुछ नहीं ये उद्योगियों के लिए कहा ही नहीं जा रहा है ये देवों के लिए कहा जा रहा है तो उसके साथ इसको घुलाइए मिलाइए नहीं कि असंप्रज्ञात समाधि मतलब तो योगी यह अभिप्राय नहीं है यह देवों से संबंधित है इसको आप संप्रज्ञात समाधि और यम नियम पालन और उससे हटा करके थोड़ा देखिए अब इतना तो मानना ही होगा कि कोई देव बना है जानवान बनाए तो कुछ तो उसने संयम किया ही होगा कुछ तो जीवन ढंग से चलाया होगा नहीं तो उस स्थिति को पा ही नहीं सकता था वो देव है तो ज्ञान की किसी विशेष स्थिति में पहुंचाए लेकिन वैसा उसका यमनियम का पालन या संयम या वैराग्य जैसा योगियों का होता है उस तरह का नहीं लेकिन एक स्तर तक तो मानना ही होगा उसका भी न कोई बहुत विषयभोगी हो और विषयों की तरफ ही आसक्त हो वो तो देव भी नहीं बन सकता कम से कम जब ज्ञान प्राप्त कर रहा है पढ़ रहा है तपस्या कर रहा है उस समय तो वो विषयों से अलग होकर के ही तो कर सकता है ठीक है भिन्न समय में वो विषय भी होता है लेकिन जिस समय में पढ़ रहा है लिख रहा है उस समय तो उसने अपने को रोक रखा है ना नहीं तो वो पढ़ ही नहीं सकता सीख ही नहीं सकते हैं। तो उतने अंश में इसको देवों की कोटि अलग मान करके चल ठीक है और कोई आप तो दीजिए उनको दीजिए हाँ बोलो आप हाँ। तो वो कब तक रहता है वहां वो वहां कब तक रहता है ये प्रकृति लय के लिए है वो कब तक रहता है कि जब तक अधिकार के कारण से चित्त वापस नहीं आ जाता प्रकृति लय के लिए ये कहते हैं कि उसमें चित्त भी हट जाता है उसका भाप प्रत्यय में चित्त साथ में रहेगा लेकिन स्थूल शरीर हट गया उसका अब प्रकृति लय में वो कहते हैं चित्त भी हट गया है साधिकारी चित्त भी साधिकार है अधिकार नहीं हुआ है अधिकार समाप्त नहीं हुआ है यानी उसको भोग और अपवर्ग की पूरी प्राप्ति नहीं हुई है कृतिकता क्रित नहीं हुई है लेकिन अभी किसी अन्य कारण से वो भोग दिलाने में समर्थ नहीं है अधिकार उसका स्थगित जैसा हुआ हुआ है लेकिन अधिकार है वो फिर आएगा कर्माशय के कारण से आएगा भोग अपवर्ग के लिए फिर जब अधिकार होगा थोड़ी देर के लिए उसका अधिकार स्थगित हो गया है सस्पेंड हो गया है लेकिन वो अधिकार तो है वो फिर आएगा तो जब तक वो फिर से अधिकार के कारण से नहीं आ जाता तब तक ये कैवल्य का अनुभव करते रहते और इसमें टीकाकारों ने और और ग्रंथों के आधार पर उनकी समय सीमाएं भी लिख रखी हैं समय सीमाएं और वो बहुत लंबी लंबी बड़ी बड़ी समय सीमाएं हैं कि इसका काल कितना है इनका काल कितना है तो उन्होंने कालों को भी निर्धारित किया है यहां के वर्णन से तो यह लगता है कि जैसे स्वसंस्कार मात्र उपयोग है तो सबके संस्कार अलग अलग होंगे थोड़ी भिन्नता है लेकिन एक तरह के होंगे कुछ और स्वसंस्कार विपाकम तथा जातीय अतिवाहयी तो कर्माशय सबका एक जैसा तो नहीं होता है अलग अलग हो सकता है तो इन, इनका काल ये चूंकि कर्म और संस्कार के कारण से हो रहे हैं तो ये कोई सबके लिए एक निश्चित काल की संभावना कम लग रही है लेकिन फिर भी कई लोग मानते हैं उसमें निश्चित समय भी तो वो भी एक विचार के बात है तो इसके अंदर ये मनवंतर के आधार पर गणना करते हैं ये वायु पुराण के आधार पर वर्णन मिलता है मनवंतर ये जो हमारी सृष्टि चलती है इसमें चौदह मनवंतर माने जाते हैं चौदह है मनवंतर अभी सातवां मनवंतर चला है वायु वस्वते मनवंतरे जो हम संकल्प पाठ में बोलते हैं सातवां चल रहा है यानी आधे से अभी कम है अभी सृष्टि आधे से और बाकी है सातवां मनवंतर चल रहा है तो जो काल है चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष का इसको चौदह मनवंतरों में बांटा जाता है और चौदह मनवंतर का मतलब होता है एक मनवंतर का मतलब होता है इकहत्तर चतुर्युगियां इकहत्तर चतुर्युगियां एक एक मनवंतर में इकहत्तर इकहत्तर चतुर्युगियां मानी जाती हैं यह मनुस्मृति में दिया गया है और भी का वर्णन मिलता है और चतुर्युगी का मतलब है चारयुग सतयुग रेता द्वापर और कलयुग ये जो हम चार युग कहते हैं ये चारों युग मिलाकर के ये एक चतुर्युगी हो गई चार युगों का मेल जो है एक चतुर्युगी हो गई ऐसी ऐसी इकहत्तर चतुर्युगियां इकहत्तर चतुर्युगियां हो उसको एक मनवंतर बोलते हैं ये बहुत लंबा काल है और ये जो सतयुग कलियुग आदि का काल है तो उसके अंदर कलयुग का जितना काल है उससे दुग, इससे दुगना द्वापर का है और उसमें और कलयुग जितना जोड़ दीजिए तो वो है त्रेता का और उसमें एक और जोड़ दीजिए तो सतयुग का है और कलयुग का जो काल है उसको यूं देखिए चार तीन दो उल्टा ले लीजिए संख्या को जैसे एक दो तीन चार होता है ना चार तीन दो और शून्य शून्य शून्य चार लाख बत्तीस वर्ष ये कलयुग का काल हो द्वापर का काल इससे दुगना होगा आठ लाख चौसठ करोड़ हो जाएगा चौसठ हजार आठ लाख चौसठ हजार त्रेताक में इसमें चार लाख बत्तीस हजार और जोड़ दीजिए बारह लाख छियानवे हजार और सतयुग में कलयुग का काल और जोड़ दीजिए तो सतयुग का काल सबसे लंबा होता है ऐसा करके ये जोड़ किया जाता है तो ये इतना वर्ष मिलाकर के एक चतुर्युगी हुई ऐसी ऐसी इकहत्तर चतुर्युगिया मिला करके एक मनवंतर होता है तब देखो जो ये वर्णन देते हैं वो कैसे देते हैं अब इसमें इन्होंने इन विदेह और प्रकृति लेके अतिरिक्त भी कुछ और बातें लिखी हुई हैं। तो जो इंद्रियों में के चिंतक हैं इंद्रियों को ही इनका कहना है कि जो इंद्रियों को ही आत्मा मान करके उपासना करते हैं और वहीं तक रहते हैं तो उनके दस मनवंतर तक वो मुक्ति जैसा अनुभव करते हैं दस मनवंतर तक यानी सात सौ दस चतुर्युगियों तक इकहत्तर चतुर्युग का एक मनवंतर तो दस मनवंतर का मतलब हो गया सात सौ दस चतुर्युगियों तक सृष्टि का जो काल है चार अरब बत्तीस करोड़ उससे कम एक तिहाई कम लगभग एक तिहाई कम और भौतिकाश तू शतम पूर्णम सहस्रम तू अभिमानी कहा कुछ और दूसरे होते हैं वो सौ मनवंतर तक रहते हैं जो अहंकार पे केंद्रित होते हैं वही उसी को आत्मा मान के करते हैं और उस स्थितियों पर पहुंच जाते हैं वो सहस्र मनवंतर तक और फिर इसमें बौद्धा लिखा हुआ है बौद्धा दश सहस्राणी टिष्ठंती विगत ज्वार ज्वर मतलब दोष दुख से बाधाओं से रहित होते हैं कितने दस मनवंतर तक रहते हैं और जो अव्यक्त के चिंतक होते हैं अव्यक्त यानी मूल प्रकृति उसके जो चिंतक होते हैं वो शत सहसम तो तिष्ठी सौ हजार मनवंतर तक ज्वर से रहित रहते हैं कष्ट से रहित रहते हैं केवल पद जैसा अनुभव करते हैं ये बात है। तो अव्यक्त प्रकृति ये जो दस सहस मनमंत्र कहे गए ये प्रकृति लीन प्रकृति लय वाले के साथ हम कुछ समानता देख सकते हैं उसके नीचे है जो विदेह वाले में हम कहीं देख सकते हैं तो इतने लंबे समय की गणना इन लोगों ने की है ये इस तरह से लिखते हैं अब ये तो सर आप बाकी विचारनी है कि ऐसा कुछ होता है कैसे होता है इसका तो और कुछ वर्णन नहीं मिलता योगदर्शन में तो इसका काल मिलता नहीं है कितने समय का लेकिन इसमें सुख होता है विशेष यह हमें संकेत मिलता है आगे भी आएगा कुछ इसका वर्णन अन्य प्रसंगों के अंदर ये भी वर्णन आएगा उसको और वहां वहां देखेंगे इसको विचार कोटि के अंदर रखें कुछ ऐसा वर्णन मिल रहा है यहां पर आगे देखिए तो बाईसवां सूत्र इक्कीसवें सूत्र में कहा था तीव्र संवेगा नाम आसन्न तो अधिमात्र उपाय वाले उपाय वही होंगे श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा जो पिछले सूत्र में आगे बताए और उसमें तीव्र संवेगो की आसन्न होती है अब इसमें भी वो भेद कर रहे हैं ये जो तीव्र संवेग है ये तीव्र संवेद भी और तीन तरह का देखा जा सकता है तरतम भेद देख सकते हैं तो बाईसवें सूत्र में कहा मृदु मध्याधि तथोपि विशेषः उससे भी विशेष होता है ये जो तीव्र संवेग से जो होता है आसन्न अब इसमें भी कुछ विशेषता हो सकती है तीव्र संवेग को भी तीन भागों में बांट दिया मृदु तीव्र संवेक मध्य तीव्र संवेग और अधिमात्र तीव्र संवेक तो जिस जिसका तीव्र संवेग है उन सबको समान ही काल में प्राप्त हो जाएगी ऐसा नहीं है तीव्र संवेग भी मृदु तीव्र हो सकता है मध्य तीव्र हो सकता है और अधिमात्र तीव्र हो सकता है तीन भेद और कर दिया उसके तीव्र संवेग अधिमात्र उपाय जो नौ में से एक भेद अंतिम वाला तीव्र संवेग अधिमात्र उपाय उसके फिर तीन भेद कर दिए मृदु तीव्र संवेग अधिमात्र उपाय मध्य तीव्र संवेग अधिमात्र उपाय और अधिमात्र तीव्र संवेद अधिमात्र उपाय अब इन भेदों को हम पिछले वालों में भी लगा सकते हैं लगाने को जितने नौ भेद हमने किए थे नौ में भी फिर ये तीन तीन भेद कर देंगे संवेदों के भी तीन तीन कर देंगे जैसे यहां तीव्र संवेद के तीन भेद किए हैं ऐसे वहां हम मृदु संवेक के भी तीन कर देंगे मृदु मृदु संवेक मध्य मृदु संवेक अधिमात्र मृदु संवेक और मृदु के बाद में मध्य भी ले लेंगे मध्य संवेक था तो क्या मृदु मध्य संवेक मध्य मध्य संवेक और अधिमात्र मध्य संवेक ऐसे सब में हम कर सकते हैं और साथ में नहीं उपाय जो है उपाय उसका मंद में चला जाएगा मृदु उपाय वाले कहलाएंगे तो ऐसा मृदु उपाय में भी मध्य उपाय में भी ऐसे कुल मिलाकर के तीन के हमने तीन भेद किए तो नौ हुए थे और तीन तीन और कर दिए तो सत्ताईस रूप से कर सकते लेकिन यहां जो वर्णन किया जा रहा है बाईसवें सूत्र में वो अधिमात्र उपायों वालों में जो तीव्र संवेग है उनका किया जा रहा है नवे का केवल उस नवे के तीन भेद कर दिए ऐसे शुरू के जो आठ है उनके भी तीन तीन भेद किए जा सकते क्या विशेषता होती है तो उसको उपाश्य में बताया मृदु तीव्रो मध्य तीव्रो अधिमात्र तीव्री थी तीव्र संवेग को इन्होंने तीन विशेषण लगा दिए तीन हो गए अब विशेषता क्या है तो तद विशेषादअपी इसकी विशेषता से भी मृदु तीव्र संवेग से आसन्न पिछले सूत्र में जो तीव्र संवेगा नाम आसन्न कहा था तो वो मृदु तीव्र संवेगो की तो आसन्न होती है निकट होती है उपाय तो अधिमात्र ही लेना है हमें तो मृदु तीव्र संवेग की तो आसन्न हो गई तो मध्य तीव्र संवेगस से आसन तरह निकट है उसकी निकटतर होगी और तस्मात अधिमात्र तीव्र संवेग से और अधिमात्र उपाय तो है ही तधिमात्रोपाय से अपनी आसन तम आसन आसन्न तर और आसन्नतम ये भेद कर दिया है आसन नहीं लेकिन उसमें भी भेद कर दिया समाधि लाभ समाधि की प्राप्ति होती है। एक बात दूसरा कहा समाधि फलमचय और उस समाधि से जो फल होता है वो भी उसी तरह से आसन्न आसन्तर और आसन्नतम होगा समाधि शीघ्र हो रही है तो समाधि का फल भी शीघ्र आएगा अब यहां समाधि की प्राप्ति हम दोनों दृष्टियों से देख सकते हैं क्योंकि ये हमारा प्रसंग असंप्रज्ञात का चल रहा है इससे समाधि लाभ का मतलब असंप्रज्ञात की प्राप्ति और लाभ असंप्रज्ञात समाधि से जो लाभ होता है मुक्ति की प्राप्ति जीवन मुक्ति स्थिति की प्राप्ति वो भी शीघ्र हो जाएगी हम ले सकते और यदि इस बात को जो बात इन्होंने इन्होंनेजात समाधि के लिए कही है ये, ये बात हम सम्रजात के लिए भी घटा दें तो कोई आपत्ति नहीं उसमें भी कि संप्रजात समाधि किसकी शीघ्र होती है उसमें भी ये सारी बातें जोड़ी जा सकती हैं कि उपाय कितने हैं मृदु उपाय हैं मध्य हैं अधिमात्र है और संवेद कैसा है ये तो सब जगह देखा जा सकता है हम लौकिक चीजों में भी घटा सकते हैं तो उस दृष्टि से देखेंगे तो समाधि की प्राप्ति मतलब संप्रज्ञात और समाधि का फल यानी असंप्रज्ञात या तो संप्रज्ञात और समाधि का फल संप्रज्ञात का फल पर वैराग्य असंप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि को समाधि लाभ कहेंगे तो उसका फल है धर्म एक समाधि की प्राप्ति जीवन मुक्ति की स्थिति कृतिकृत्यता की स्थिति ये सारी चीजें यथाक्रम हम लगा लेंगे तो इनको आसन्न समाधि लाभ समाधि फलम ची इसका सारे का तात्पर्य क्या है लोकोक्ति जो हमारे मुहावरा चलता है जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा वही बात कही गई है दूसरे ढंग से कही गई है जितनी चीनी डालेंगे उतना मीठा हो जाएगा जो जितना करेगा जितनी तीव्रता से करेगा वेग होगा उपाय होगा उतनी उतनी शीघ्रता से हो जाएगी तो कही जने पूछते हैं कितने दिन में समाधि लग जाती है कितने दिन में मुक्ति हो जाएगी कितने सालों में या कितने जन्म में उन सब जगह ये उत्तर हम दे सकते हैं ऐसे समय का कोई नियम नहीं है न काल नियम वामदेव भक्त वामदेव हुए ऋषि हुए बहुत जल्दी जीवन मुक्त हो गए जन्म लेती तो इसमें कोई काल का ये नियम नहीं है कि जन्म लेने के बाद बीसवें साल में तीसरे तीसवें साल में या पचास साठ अस्सी या सौ साल के होने पर होता है ऐसा कोई नियम नहीं है कभी भी हो सकती है अब पिछले जन्म की ऐसी संस्कारित आत्मा आई है तो वो दस पंद्रह बीस साल में भी हो सकती है 30 साल में 50 साल में 80 साल में 100 साल में कभी भी हो सकती है अपना अपना जैसा जैसा जिसका है प्रयत्न और पिछली स्थिति वो सब मिलाकर के वो होगा तो अब जब इन्होंने कहा कि समाधि की शीघ्र प्राप्ति अब ये तो सभी के मन में रहती है जो हमारा लक्ष्य है वो शीघ्र प्राप्त हो लौकिक दृष्टि से भी होता है और आध्यात्मिक दृष्टि से भी सबको होता ही है तो कहने की क्या ये समाधि की शीघ्र प्राप्ति आसन्न जो लाभ है समाधि का उसका यही उपाय है कोई और भी उपाय है तो ये उपाय कठिन भी लगता है कोई सरल उपाय हो थोड़ा सा ये एक इच्छा रहती है किसी को वो सरल लगता है किसी को यह कठिन लगने लग जाता है अपनी अपनी प्रकृति होती है तो देखिए तेईसवें ते सूत्र की भूमिका में किम ए तस्माद एव आसन्न समाधि लाभ भवती समाधि भवती क्या इसी से ही समाधि आसन्न होती है निकट होती है किससे जो पीछे बताया संवेक संवेग यहां पर आसन्न करने में उपाय बताया गया कारण बताया गया वैसे जो उपाय है वो तो है ही संवेग की बात कही गई थी तो क्या ये संवेग ही एक उपाय है या कोई और भी उपाय है तो कहते हैं अथ अस्य लाभे भवती अन्योपी कश्चित उपायों न वाइति कोई और उपाय भी है या नहीं है तो कहते हैं हाँ और भी कोई उपाय है तो उसके लिए तेईसवें सूत्र में कहा ईश्वर प्रणिधान वा अथवा ईश्वर प्रणिधान से भी आसन्न समाधि लाभ होता है समाधि की प्राप्ति शीघ्र होती है प्रसंग असंप्रज्ञात का ही लेंगे और चाहे तो संप्रज्ञात को भी ले सकते हैं अगर व्यापक करना चाहे तो नहीं तो असंप्रज्ञात का ईश्वर परिधान से असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति आसन्न होती है शीघ्र होती है और यहां भी हम वही कटा सकते हैं मृदु मध्य अधिमात्र तथोपि विशेष ईश्वर परिधान में भी मृदु ईश्वर परणिधान है मध्यम है अधिमात्र उसमें भिन्नता आएगी ईश्वर प्रणिधान कितना हो रहा है किस स्तर का हो रहा है उसके कारण भी आएगी तो कोई भी कहने लगेगा जी मैं भी ईश्वर प्रणिधान कर रहा हूं मेरे को तो इतना समय लग रहा है आप भी ईश्वर प्रणिधान कर रहे हो वो भी ईश्वर प्रणिधान कर रहे हैं तो ईश्वर प्रणिधान के करने में भी मृदु मध्य अधिमात्र का भेद समझ ही लेना चाहिए वो अंतर्भावित है भले ही इन्होंने यहां लिखा नहीं तो ईश्वर परिधान से भी समाधि आसन्न होती है एक दूसरा उपाय बताया ईश्वर परिधान को योगदर्शन में नियमों के अंतर्गत पांचवें नियम में भी गिनाया गया है जो जिसका वर्णन आगे आएगा दूसरे पाठ के अंदर तो अपने आप में वो में एक महत्वपूर्ण उपाय है लेकिन यहां इसको विशेष रूप से कहा गया अब ये ईश्वर परिधान क्या है ये वही वाला ईश्वर परिधान है जो नियमों वाला है इस पर काफी चर्चा चलती है कुछ लोग कहते हैं कि यहां जो ईश्वर परिधान है ये अलग है और नियमों वाला ईश्वर परिधान है वो अलग है क्योंकि वहां व्यास जी ने जो व्याख्या की है उसकी सर्व क्रियाणाम परम गुर अर्पणम तत्फल संन्यास अपनी क्रियाओं को परमात्मा के अर्पित कर देना और निष्काम हो जाना फल की कामना न करना इत्यादि उसकी चर्चा विस्तार से वहीं देखेंगे अब यहां जो व्याख्या की गई उसमें यह बात सीधी सीधे नहीं लिखी हुई है तो इसका तात्पर्य कुछ लोग अलग लेते हैं कि यहां ईश्वर परिधान का मतलब क्या है तो यहां आगे चल करके तपस्तर्थ भावनम इत्यादि चीजें आएंगी तो बोले यहां जो ईश्वर परिधान है वो ये है कि परमात्मा का जप करना अर्थ सहित जप करना इसको कई लोग ग्रहण करते हैं तो वो ईश्वर परिधान अलग मानते हैं ये ईश्वर परिधान अलग मानते हैं कुछ व्यक्ति के व्याख्याकार ये बोलते हैं कि नहीं ये दोनों एक ही है तो कथन का भेद है उस तरह करोगे तो भी वही बात होगी इस तरह करेंगे तो भी वही बात होगी तो देखिये व्यास जी इसका क्या लिखते हैं ईश्वर प्रणिधानात वाह तो ईश्वर तो क्या है वो आगे और बताएंगे और मूल शब्द तो प्रणिधान करना क्या है हमें प्रणिधान करना है ईश्वर से संबंधित प्रणिधान करना है प्रणिधान क्या है तो उसको खोला प्रणिधान प्रनीधान प्रणिधान से इसको खोला भक्ति विशेषात भक्ति विशेष से अब चूंकि ईश्वर जुड़ा हुआ है तो भक्ति विशेष किसकी होगी ईश्वर की होगी भक्ति विशेषात आवर्तित ईश्वर भक्ति विशेष से बार बार दोहराया गया पुकारा गया आवृत्ति किया गया ईश्वर आवर्तित के स्थान पर एक यह भेद मिलता है आवर्जित आवर्जित आवर्जित में एक अर्थ तो कोई वर्जित अलग वर्जित होता है ना अलग करना पृथक करना निषेध करना पूरी तरह से वर्जित किया गया ईश्वर नहीं, और हटा करके उसी तरफ लगाया गया बाकी आवर्जित का एक अर्थ अधिक संगत प्रचलित तो है कुछ शब्द योगरूढ़ हो जाते हैं तो आवर्जित है का अर्थ विद्वान लोग बताते हैं कि रिझाया हुआ भक्ति विशेष से आवर्जित है मतलब रिझाया हुआ रिझाना समझते हैं अपने अनुकूल बना लेते हैं उसको तो बार बार उसकी सेवा करते हैं उसको बोलते हैं पुकारते हैं अपने अनुकूल बनाने को उसको कहते हैं रिझा लिया मतलब प्रसन्न कर लिया कोई व्यक्ति हमारे से रोष्ट है हमने उसको प्रशंसा की खूब से रहे प्रेम किया उसकी सेवा की उसकी अनुकूलता की तो वो रीझ जाता है इसको यूं बोलते हैं मतलब प्रसन्न हो जाता है बोले तो इसको कितना भी कर लो ये रीझता ही नहीं है अनुकूल ही नहीं होता है ऐसा भी होता है इसको बहुत जल्दी रिझाया जा सकता है इसको बहुत देरी से रिझाया जा सकता है अलग अलग स्वभाव होते हैं प्रवृत्ति होती है तो भक्ति विशेष से रिझाया गया यानी प्रसन्न किया गया परमात्मा वो भक्ति विशेष क्या है उसके अलग अलग अर्थ फिर होते हैं कुछ लोग इस परंपरा में तपस्त तदर्थ भावना को लेंगे जो कि आगे आएगा अभी ईश्वर के नाम को बार बार बोलना और उसके अर्थ का चिंतन करना यही बार बार करना जो कि बहुत लोग उपासना में करते हैं बार बार बार बार अधिक से अधिक जप अधिक से अधिक अर्थ की भावना इसको भी कर्ण मानते हैं दूसरा भक्ति का अर्थ होता है कि ईश्वर की आज्ञा पालन में नित्य तत्पर रहना भक्ति का मतलब आज्ञा पालन ईश्वर की भक्ति का मतलब उसकी आज्ञा पालन में नित्य सदा तत्पर रहना उत्सुक रहना उद्यत रहना उसी के अनुसार करना ये भी एक अर्थ है भक्ति विशेष कि हमने ईश्वर की आज्ञाओं के अनुरूप अपने को चलाना शुरू कर दिया अधिक से अधिक उसी के अनुसार उसी के अनुसार करना है विपरीत नहीं करना यह जो करने लगा है व्यक्ति उसको भी समाधि की प्राप्ति शीघ्र हो जाएगी अब यह जो उपाय बताया जा रहा है ईश्वर परिधान यह संवेग से भिन्न बताया जा रहा है संवेद तो तीव्र इच्छा है कि मेरे को ईश्वर की प्राप्ति हो जाए मुक्ति की प्राप्ति हो जाए मैं योग को करूं समाधि लग जाए इस तरह की तीव्रता वो संवेग है वहां पर यहां इसको वो नहीं है ये मन में ये लेकर के नहीं चल रहा है कि मेरे को जल्दी से जल्दी समाधि हो जाए लेकिन वो ईश्वर परिधान कर रहा है लगा है उस उस करते करते उसका अंतकरण इतना शुद्ध हो जाएगा इतने उसके पुण्य बन जाएंगे शुक्ल कर्म इतने बन जाएंगे कि उसको बहुत शीघ्र ही समाधि की प्राप्ति हो जाएगी थोड़ा सा कोई निमित्त आएगा एकदम से समाधि में पहुंच जाएगा ऊंची स्थितियों में पहुंच जाएगा क्योंकि उसकी भूमिका बहुत अच्छी बन चुकी है अन्य कार्यो को करते हुए ईश्वर की आज्ञा पालन में तत्पर है तो भक्ति विशेष का यह भी अर्थ ले सकते हैं एक है कि जो जप वाला था वही बैठ करके जब ही किया जा रहा है एक घंटा दो घंटा दस घंटे दिन भर जब हो बस इसी में लगा हुआ है और कुछ नहीं अधिक से अधिक इसमें समय लगा रहा है इसको भी ईश्वर परिणाम कहेंगे जब की तरह से जब लेते हैं व्याख्या यह भी की जाती है तो इसको करते करते करते क्योंकि परोक्ष रूप से अन्य विषय छूट गए हैं आकर्षण छूट गया है अन्य कोई चिंतन नहीं चल रहा है ईश्वर का ही चल रहा है तो अंदर अंत्यकरण की स्थिति ऐसी बन जाएगी कि जल्दी से समाधि लग जाएगी उसकी ये तो दूसरे ढंग से अर्थ है तो प्रणिधान्त अर्थात भक्ति विशेषात आवर्तित ईश्वर वो ईश्वर तम अनुग्रहणाति उसको उस व्यक्ति को जो ईश्वर प्रणिधान कर रहा है उसको अनुग्रहणाति अनुग्रहित कर देता है उसको ले लेता है उसको अपना लेता है उस पर कृपा कर देता है अनुग्रहणाती अनुग्रह कर देता है उस पर अब ये इसके प्रयत्न से नहीं हो रहा है विशेष उपाय प्रत्येक की तरह से नहीं जा रहा है ये सीधे ईश्वर प्रणिधान को कर रहा है तीव्र संवेक नहीं है लेकिन ईश्वर प्रणिधान में लगा हुआ है वो तो परमात्मा उस पर विशेष कृपा कर देता है ईश्वर स्तम कैसे अनुग्रह कर देता है कितनी देर लगती है बोले तो अभी ध्यान मात्रे संकल्प मात्र से इच्छा मात्र से उस पे अनुग्रह कर देता है सोचा और वो ऐसा हो गया बस अब परमात्मा के लिए तो कुछ कठिन नहीं है अब समाधि की प्राप्ति चित्त की बुद्धि की सात्विक स्थिति पर निर्भर करती है सत्वरस्तम पर निर्भर करती है बाकी वृत्ति अवस्था भी सत्वरस्तम पर निर्भर करती है अब परमात्मा के लिए तो कुछ भी कार्य नहीं है कि वो उसकी सत्व की स्थिति ऐसी उभार दे और तो, तो उसके नियंत्रण में उसी के अधीन है वो उसने अगर ऐसे सत्तुगुण की स्थिति उभार दी एकदम से तो आदमी क्या कहा पहुंचेगा एकदम समाधि में पहुंच जाएगा समाधि की प्राप्ति हो जाएगी वो परमात्मा के द्वारा उसके अंत्यकरण को इस रूप में बदल दिया गया कि वो एकदम से वहां पहुंच गया और नहीं तो धीरे धीरे करके वो अपना जैसे भी शोधन करते हैं सात्विक स्थिति बनाते हैं नीचे जाती है फिर आती है तो भी राजस्विकासिक होती है तो सीधा ईश्वर कर देता है ईश्वरस्तम स्तम अनुगृना अभिध्यान मात्रा संकल्प मात्र से उसको कुछ करना नहीं होता तो उसने संकल्प किया और प्रकृति उसके अनुरूप वैसा का वैसा ही वो एकदम वैसा ही हो जाएगा असर सर्वशक्ति है आगे तद अभिध्यान मात्राद्यापी इस अभिध्यान से अभिध्यान कौन करता है ये ईश्वर का गुण है ये संकल्प मात्र ईश्वर के संकल्प मात्र से योगी न आसन्न समाधि लाभ योगी को बिल्कुल निकट आसन्नतम तम तीव्र संवेगा नाम आसन्न और वो अधिमात्र तीव्र संवेग वाले का तो आसन्नतम कहा था उससे तुलना की जा रही है इसकी अधिमात्र तीव्र संवेग से तुलना की जा रही है तो योगी नसन्न तमह समाधि लाभ समाधि फलम चवती बिल्कुल वो के वही शब्द है समाधि लाभ समाधि फलम च आसन्न पीछे जो बात बताई थी संवेग की उसमें जो सबसे ऊंची बात थी उससे तुलना की गई है ये इतनी ऊंची चीज है तो ईश्वर प्रणिधान से भी समाधि की शीघ्र ही प्राप्ति होती है प्रणिधान को तो इन्होंने यहां खोला है और दर्शन करके न्याय दर्शन में भी आता है उस प्रणिधान का अर्थ वहां अपने प्रसंग से लिखा है यहां भी हम लगा सकते हैं उसको वहां पर है सुस्मूर शया धा, धारणम प्रणिधानम सुस्मूर शया स्मरण करने की इच्छा से उसके द्वारा मनसो धारणम मन का धारण करना कि मैं उसको स्मरण करूंगा इस रूप में उसको धारण कर लेते अभी ईश्वर से संबंधित लग जाएगा कि ईश्वर को स्मरण करने की इच्छा से मन को धारण कर लेना कि मन ईश्वर पेटी करे इसको प्रणिधान कहते हैं वह प्रणिधान ईश्वर परिणिधान भी हो सकता है विषयों का भी प्रणिधान हो सकता है किसी का भी प्रणिधान हो सकता है लेकिन यह ईश्वर परिधान की बात है ईश्वर के अतिरिक्त किसी भी वस्तु को स्मरण करने की इच्छा से मन को धारित कर लेना वहीं पर ही टिका देना उसी विषय के ऊपर ये प्रणिधान कहलाता है ये ईश्वर से संबंधित है इसलिए ईश्वर claro. प्रणिधान कहलाता और इसके प्रसंग में विचार चलता है कई बार कि अगर ईश्वर परिधान ऐसा है तो उसी से ही सब कुछ हो जाएगा तो फिर क्या उसको यम नियम और वो कुछ पालन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कुछ करने की जरूरत नहीं है तो इसको हमें कहा लेना है एक तो संवेद के स्थान पर लेना है ये योगियों को होता है यानी उपाय प्रत्यय योगी हैं ये योगी वही है जो उपाय प्रत्यय वाले हैं वो उपाय तो कर ही रहा है वो श्रद्धा विधि स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक वो उपाय तो कर ही रहा है उन उपायों में सब चीजें आ गई लेकिन इसमें ईश्वर प्रणिधान की विशेषता हो गई है ईश्वर प्रणिधान पर वो ज्यादा जोर देता है ईश्वर को सदा स्मरण रखता है उस दृष्टि से ये कथन हो सकता है तो दो तरीके होते हैं एक होता है व्यक्ति यमनियम का पालन करता है अच्छी तरह से भले ही ईश्वर पर अभी विश्वास नहीं है उसको लेकिन यम नियम अच्छे हैं करने चाहिए ये उसको समझ में आ गया ईश्वर पे अभी वैसा विचार है वो भी धीरे धीरे शुद्ध होकर के आगे उसको ईश्वर पे विश्वास हो जाता है आगे बढ़ता है एक तरीका है एक है कि अभी वो यमनियम पे कोई जोर नहीं दे रहा है विषय सामान्य रूप से चल रहा है लेकिन ईश्वर का भक्त बन गया ईश्वर को स्मरण रखता है अब वो ईश्वर का भक्त बनेगा ईश्वर को स्मरण रखेगा तो ईश्वर की बातें भी आएंगी ईश्वर क्या अपेक्षा रखता है ईश्वर क्या चाहता है ईश्वर का क्या स्वरूप है तो वैसा वैसा वो खुद भी ढलने लग जाता है ये दूसरा तरीका है एक है कि यमनियम को विशेष रूप से पालन करे और फिर ईश्वर प्रणिधान तक पहुंचे ईश्वर के स्मरण तक पहुंचे और दूसरा क्या है कि पहले ईश्वर प्रणिधान पे जोर दे दे और बाकी चीजें तो साथ में आ जाएंगी वैसा ही मानस बन जाएगा उसका तो दोनों तरह से हो सकता है लेकिन यमनियम के बिना वो समाधि को प्राप्त कर लेगा ऐसा नहीं समझना चाहिए यम नियम तो आएंगे उसके अंदर वो स्थितियां तो बनेगी वो पवित्रता तो आएगी उसके अंदर ईश्वर परिधान करते करते आ जाएंगी उसमें स्वतः घटित हो जाएंगी लेकिन जो ईश्वर परिधान नहीं कर सकते सब नहीं कर पाते जो नहीं कर सकते वो यम नियम के पालन में लगे रहते हैं उस तरह से बाह्य संयम करते, है, करते हैं आंतरिक संयम करते हैं आलम्बन से दूर रहते हैं उस तरह चलते रहते याज्ञानपूर्वक भी उनसे हट जाते हैं वो भी एक तरीका है लेकिन अभी उनके मन में ईश्वर के प्रति लगन नहीं है ईश्वर पर विश्वास भी उनको पूरा हो गया वैसा नहीं है ये ईश्वर को मान करके स्वीकार करके उसको स्मरण करता है तो उसको वो चीजें जल्दी मिल जाती है ईश्वर परिधान को यहां कहा दूसरा जो ये था कि आगे जो ईश्वर परिधान आ रहा है सर्व क्रियाणम परम गुर अर्पणम तत्फल संन्यास वो जो एक स्थिति है वो कर्म पर संबंधित है वो ईश्वर के स्मरण से संबंधित नहीं है सब क्रियाओं को परमात्मा को अर्पित कर देना परमात्मा की आज्ञा के अनुरूप करना ये उसका एक अर्थ है इसको भी भक्ति भी कह रहे हैं ईश्वर की आज्ञा पालन में नित्य तत्पर रहना ये भी भक्ति की तरह से ही आ गया तो उस दृष्टि से अगर हम लेंगे तो वो ईश्वर परिधान और ये ईश्वर परिधान एक ही चीज हो जाएगी और लेकिन इसमें विशेषता है उसकी उसके तरफ तरफ वो अधिक झुका हुआ है और इसलिए वो शीघ्रता से समाधि को प्राप्त कर देता आगे इसमें ईश्वर प्रणिधान को भी एक साधन के रूप में किया गया अगर कोई व्यक्ति ईश्वर प्रणिधान न करते हुए केवल कहने के जो उपाय अनुष्ठान करते हुए असम्रज्ञान समाज में पहुंचने के बाद सकता है हो सकता है लेकिन जब वो उपाय प्रत्यय करेगा वो अन्य चीजें अब योग के अंगों में यमनियम पालन भी आ जाएंगे ईश्वर परिणिधान तो वहां भी पड़ा हुआ है उस तरीके से वो करेगा वो कर सकता है ये तीव्र अधिकता के लिए बताया जा रहा है इसी में ही लग गया है वो ईश्वर परिणिधान में ही मुख्य लग गया है बाकी चीजें की तरफ नहीं वो तो गौण रूप से आ जाएंगे उसके अंदर अंदर ऐसा तो लेकिन आप जो बात कह रहे हो कि उसको ईश्वर पर कुछ भी विश्वास नहीं है और उपायों को वो करना है ठीक है ऐसे भी कुछ व्यक्ति हो सकते हैं और बहुत सी मत संप्रदायों के अंदर ईश्वर को बिल्कुल नहीं माना जाता है लेकिन साधना तो करते हैं तपस्या करते हैं यम नियम का पालन करते हैं उसमें ईश्वर परिणाम को छोड़ दो बाकी चीजों का पालन करते हैं संयम करते हैं संसार की विषयों से हटा के रखते हैं अपने को वैराग्य की स्थिति को प्राप्त करते हैं ये सब वो करते हैं तो उससे उतनी पवित्रता तो आएगी उनमें और आगे चल करके चूंकि ये अच्छे कर्म किए हैं तो उस, उनको ईश्वर के निकट जन्म मिलेगा जहां ईश्वर को माना जाता है ईश्वर का ठीक स्वरूप उनको उपलब्ध हो सके अगला जन्म उनका वहां मिल जाएगा और उसके कारण से वो बहुत जल्दी उनको मिल जाएगा अब जो इतना अच्छा कर रहा है ईश्वर उसको केवल इसलिए तो नहीं नकार सकता कि वो ईश्वर को मान नहीं रहा है कोई बात नहीं परोक्ष रूप से वो ईश्वर के आदेशों का पालन कर रहा है जिसने इतनी मेहनत की है चल रहा है तो उसको भी आगे उन्नति तो होगी वो उन्नति नहीं कर सकता ऐसा नहीं लेकिन हमें यह भी पता है कि तमेव विधित्वा अति मृत्यु में थी ईश्वर को जानकर के ही मृत्यु को पार कर पाता है तो ये जो अच्छा चलने वाले हैं अभी ईश्वर को नहीं मान रहे आगे उनको ऐसी अनुकूल स्थितियां मिलेंगी जहां उनको फिर सहजी ईश्वर पर विश्वास हो जाएगा उस तरह का ज्ञान मिल जाएगा वैसी समझ मिल जाएगी मान लेंगे तो वहां तक पहुंचाने में तो ये सहायता करेंगे फिर ईश्वर को मान लेंगे और फिर मुक्ति में चले जाएंगे वो भी जा सकते हैं इस माध्यम से बोलिए ईश्वर ईश्वर का पूरा ध्यान पीछे जहां पर हम सामान्य रूप से ध्यान की बात कर रहे हैं तो वहां पर वो अभी ध्यान का विषय आया नहीं आगे आएगा स्मृति अन्य और भी विषय हो सकते हैं ये केवल ईश्वर ही नहीं होता है ध्यान का विषय और भी कुछ हो सकता है तत् प्रत्येकता न था ध्यानम प्रत्येक ही एकता न बस यही लक्षण किया है ईश्वर ही विषय हो यह कुछ नहीं लिखा है और आगे आप देखेंगे तीसरे पाद में विभूति पाद के अंदर जहां धारणा ध्यान और समाधि ये तीन चीजें दी है और तीनों को संयम शब्द से कहा गया है और फिर आगे के बहुत सारे संयम आएंगे इसमें संयम इसमें संयम इसमें संयम तो उन्हीं में धारणा उसी में ध्यान और उसी में समाधि तो ध्यान भी आ गया उसी विषय में तो वो ईश्वर के अतिरिक्त बहुत सारे विषय आएंगे तो ये हम अंत साक्षी से ही सिद्ध होता है हम ऐसा नहीं कह सकते कि ध्यान मतलब तो ईश्वर का ही ध्यान हाँ हम जो उपासना करते हैं सुबह शाम उसमें ईश्वर का ध्यान होना चाहिए वो मुख्य है वहां लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ध्यान केवल ईश्वर का ही होता है और चीजों का भी होता है ये तो पुष्ट है तो आज का विषय इतना ही रखते प्रणाम त सदर्भिवाद होमशू